A flower in the wind, a dream in the night, a star in the sky, a dream in the night. मय्या मनोजी मितयुक्ता उपातते श्रद्धया पर क्षरम अव्यक्तुपावचिस्थमचल ध्रुव स बु तेवी मिटेरता क्लेशोधिक अव्यक्ता कर्त अक्ता ही जतिरदुखव्य अब आदि बारह प्रारंभ कर कल सुनाया ही था आपको ये बारह की जो संख्या है ये भक्ति साहित्य में विशिष्ट संख्या मानी जाती और फिर भक्ति योग इस अध्याय का नाम है तो भक्ति योग में भी बारह भाव मुक्त होते हैं और बारह में स्वरूप से भगवान प्रकट होते हैं ये भगवान का है ये बारहवा रूप है द्वादशादित्य में बारहवा आदित्य बामन है तो भगवान पहले बामन रूप में प्रकट होते हैं हृदय में और फिर त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं तो त्रिवु क्रम माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में व्याप्त तीन क्रम उनका हुआ सत्वरज तम जागृत स्वप्न सुषुप्ति और जब बलि से नाप लेते हैं ना बलि का अभिमान भी नाप लेते हैं लोक परलोक भी नाप लेते हैं माने सूक्ष्म सू शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब जब नाप लेते हैं तब उसके बाद त्रिविक्रम रूप को भी छोड़ देते हैं। तब सूर्य स्वरूप हो गया तो इस प्रकार ये भगवान का जो बामना अवतार है ये बारहवा अवतार बारहवा अवतार है और वही भक्त के हृदय में नंधे मुंझे बन करके भगवान के अवतरण का उपलक्षण है पहले आप अपने हृदय में एक छोटे से भगवान को ले आइए वो पहले बोलेंगे नहीं हाँ, आप उनसे उनको बुलाइए बोला वो पहले खाएंगे नहीं आप उनको खिलाइए वो पहले हसेंगे नहीं आप उनको हसाइये माने शिशु भगवान शिशु के रूप में जब आपके हृदय में भगवान आते हैं तब उनको हसाइये खिलाइए खिलाइये बुलाइए उनका लाड़ प्यार कीजिए फिर वो शिशु से कुमार बनेंगे कुमार से किशोर बनेंगे और किशोर से फिर अनंत के रूप में आपके हृदय में प्रकट होंगे इसलिए पहले अपने हृदय में बारहवें रूप में माने वामन के रूप में भगवान प्रकट होते हैं इसलिए सगुण साकार भगवान के साथ संबंध रखने वाली जो प्रीति है जो भक्ति है उसका बारहवें अध्याय में वर्णन करना उचित है अब बारहवें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने ये प्रश्न किया अर्जुन उच देखो प्रश्नकर्ता अर्जुन है इसका एक अभिप्राय यह भी है कि प्रश्नकर्ता को सरल चित्त होना चाहिए अर्जुन माने सरल चित्त व्यक्ति यदि प्रश्नकर्ता उस प्रश्न के उत्तर को जानता है और बिल्कुल निश्चित है कि इस प्रश्न का उत्तर यही है या उसकी मान्यता निश्चित है या निश्चय है या ज्ञान है तो उसको महात्मा से प्रश्न नहीं करना चाहिए यदि सचमुच उसके मन में कोई संशय होवे, कोई वेदना होवे, कोई बात समझ में न आती हो तब उससे जा करके पूछना चाहिए इसलिए प्रश्नकर्ता का अर्जुन होना आवश्यक है अर्जुन होना माने रिजुचित्त होना सरल चित्त होना अर्जुन शब्द की व्याख्या महाभारत के टीका कार ने रिजुचित्त की है अब उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु ये सतत भक्ता एवं पर अक्षरम अव्यक्तम परयु पास युग वित्मा की प्रश्न का स्वरूप ये हुआ कि भक्त लोग जो भक्त हमेशा युक्त रह करके और पूर्वोक्त रीति से आपकी उपासना करते हैं और जो भक्त जो सज्जन अक्षर अभ्यक्त उपासना करते हैं उन दोनों में योग की श्रेष्ठ स्थिति का जानकार कौन है मान सचमुच योग का रहस्य किसने समझा अब पहले तो भक्त के साथ सतत युगता एक शब्द लगाया और भगवान ने इसके उत्तर में जो श्लोक कहा मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपास तो भगवान ने उत्तर में नित्य युक्त कहा और अर्जुन ने प्रश्न में सतत युक्ता कहा इसका अर्थ है कि भक्त लगातार भगवान के साथ संयुक्त रहते हैं भक्ति माने भगवान के साथ जुड़ने की लाइन समझो जैसे बिजली की लाइट होती है ना, तो पावर हाउस को अपने घर के बल्ब के साथ जोड़ने वाली लाइन जैसे होती है वैसे ही भक्त के हृदय में भगवान के प्रकाश को उतारने वाली जो लाइन है उसको भक्ति कहते हैं भक्ति माने विभाग भक्ति में भेद होता है वो? भक्ति माने विभाग तो जो संपूर्ण जगत में व्याप्त परमेश्वर है उसकी सत्ता को उसके ज्ञान को उसके आनंद को हैं? उसके प्रेम को जो हमारे हृदय के साथ जोड़ के रखे उसका नाम भक्ति होता है तो भक्त वही है जो भगवान के साथ संप है रिश्ता भगवान के साथ संबंध है अगर पावर हाउस से संबंध कट गया तो हमारा बल्ब भी बेकार हो गया और हमारे घर की बिजली की लाइन भी बेकार हो गई। तो भक्त कौन है भक्त वह है जिसके हृदय में भक्ति है परंतु भक्ति की धारा भगवान के साथ हमेशा जुड़ी रहे सतत युक्ता। सतत माने लगातार क्षण भर के लिए भी ये भक्ति की धारा टूटने न पावे जुड़े रहे भगवान के साथ तो अर्जुन ने भक्त का ये विशेषण दिया देखो अब पहले भक्त की पहचाने इसमें से निकालो हृदय में तो है भक्ति प्रीति और सतत माने काल में हमेशा युक्त है और पर उपास माने सब जगह भगवान को देखता है परिता माने सर्वतः सब स्थान में दाहिने बाएं सामने ऊपर नीचे सब देश में भगवान को देखता है ये तो हुआ परियुपास कार और सतत युक्ताकार कार हुआ हर समय में देखता है सतत माने हर समय में और युक्ता भक्ता जो है भक्त कौन है जिसके हृदय में भक्ति है अब यहाँ भक्ति के स्वरूप का बड़ा गंभीर विचार हो गया क्योंकि यहाँ निर्गुण उपासना के साथ सगुण उपासना की तुलना करनी है तो अगर हल्की पुल भक्ति होगी तो निर्गुण उपासना की बराबरी में वो टिकेगी नहीं। इसलिए अपनी भक्ति को बिल्कुल ठीक ठीक समझना चाहिए भक्ति शब्द का अर्थ देखो भक्ति शब्द में दो धातु होना संभव है एक तो भज सेवाया और यही व्याख्या अधिकांश विद्वान लोग करते हैं परंतु भक्ति शब्द में भंजो आमर्दने धातु होना भी संभव है भज्यते अनया इति भक्ति भजनम भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना इसका नाम भक्ति है और दूसरों के साथ संबंध बिल्कुल तोड़ देना इसका नाम भक्ति है जैसे हरिशो जोरी सबन सो तो भगवान के साथ अपने हृदय का संबंध जोड़ दिया और बाकी सब के साथ अपने हृदय का संबंध तोड़ लिया किसी के साथ भी अगर भगवान का संबंध है भक्त का संबंध है तो भगवान के नाते है भगवान को छोड़ कर के अपना स्वतंत्र नाता ये जैसे गुरु बहन गुरु भाई बोलते हैं ना नारायण तो इसका मतलब क्या हुआ एक तो बाप के संबंध से भाई बहन होते हैं और एक गुरु के संबंध से भाई बहन होते हैं तो गुरु छूट जाए और भाई बहन बने रह जाए है ना तो ये संबंध हुआ कोई तो बोले ये गुरु बहन है कि ये गुरु भाई है और गुरु तो गया छूट और भाई बहन बने रहे तो वो गुरु के संबंध से भाई बहन नहीं बने ना उनका तो संबंध अपना हो गया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया तो भक्त का जो संबंध है वो भगवान को छोड़कर के और किसी के साथ स्वतंत्र संबंध नहीं है भगवान के द्वारा उसका दूसरे के साथ संबंध है ये प्रिय है ये अपना मित्र है और ये भाई है ये प्रियतम है ये संबंध भक्ति सिद्धांत में नहीं चल सकता है इसलिए भक्ति उसको कहते हैं, जिसमें दूसरों के साथ संबंध टूट जाए केवल भगवान के साथ संबंध रहे और भगवान के द्वारा ही संसार में चाहे जिससे संबंध होवे, जैसे देखो एक लड़की है वो माँ बाप से पैदा हुई और ससुराल में गई अब वहाँ सास का संबंध है ससुर का संबंध है देवर का संबंध है ये सब संबंध है लेकिन पति के द्वारा संबंध है वो पति के माँ बाप है इसलिए सास ससुर वो पति के भाई है इसलिए देवर है अब पति से तो तलाक ले ले और देवर बना रहे रहे तो ये कोई संबंध हुआ ये कोई संबंध नहीं हुआ इसलिए भक्ति की पहली बात ये है कि नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लो अंजन कहा आख यही फूटे बहुत कहा नाते नेह राम के मनियत है ना गुरु जी के पास गए एक वहाँ गुरु बहन मिल गयी ऐसी गुरु बहन मिली महाराज की गुरु जी को छोड़ करके और बहन जी को ले कर के भाई बहन दोनों अलग हो गए नारायण है ना तो ये कहा नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसे जहा अंजन कहा आज यही फूटे ये तो ऐसा अंजन मिला महाराज जिसने ही को छोड़ दिया ऐसी बहन मिली ऐसा भाई मिला जिसने गुरु जी को ही छुड़ा दिया है न तो अंजन कहा आखिही फूटे बहुत कहा तुलसी सो सब भाति परम प्रिये प्राण से प्यारो जाते होने राम पद ए तो मतो हमारो जाके प्रिय न राम बैदेही तजिये ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद भीख बंधु भरत महतारीयो कंस्रज ब्रज बनितानी भयमुद मंगलकारी नाते ने राम के मनियत सूर्ग सुशेद जहाँ तो भक्ति का दो अंश है एक तो भगवान के साथ प्रेम का सेवा का विश्वास का संबंध जोड़ना और दूसरे से जो संबंध होवे प्रीति होवे भक्ति होवे वो भगवान के द्वारा होना तो ये भक्ति जो है ये सेवा और विश्वास रूप है अब ये होवे हमेशा सतत युक्त इसमें जोग माने हरि से लागा रहुरे भाई तेरी बनस बनस बन जाए हरि से लागा रहुरे भाई तेरी बलत बनत बन जा भगवान के साथ जुड़े रहो सतत सतत माने लगातार अखंड है वृद्धि की धारा भगवान में कैसे गिरे कि जैसे गंगा जी की धारा अखंड समुद्र में गिरती है त्रुतस्थ भगवत धर्मात धारा धर्मांहिकता सर्वे से मनसो मृत भक्त भक्ति किसको कहते हैं तो भगवान का नाम सुन के भगवान की लीला सुन के भगवान का गुण सुन के भगवान के सौंदर्य माधुर जी को सुन करके अपना हृदय द्रवित हो जाए पिघल जाए पिघलने का मतलब क्या होता है कि पहले से पकड़ी हुई जो सकल सूरत है उसको छोड़ दे। देखो आप सोना पिघलाओगे या चांदी पिघलाओगे या शीठा पिघलाओगे या लाह पिघलाओगे तो क्या होगा पहले वो जिस सकल में होगा पिघलाने के बाद वो छोड़ देगा जैसे सोना पहले कंगन हो और पिघलाओगे तो क्या होगा वो कंगन की सकल छोड़ देगा तो ये भगवान के विरह की आग हृदय में जला करके और नाम और रूप का ऐसा दबाव डालो उसके ऊपर हृदय में जो पहले से पकड़ी हुई सकल सूरत है वो सब की सब टूट जाए छूट जाए और उसके बाद भगवान की सकल सूरत जो है धारावाहिकता भगवान के आकार के साके में अपने हृदय के द्रव को वो जो पिघला हुआ हृदय का रस है वो जो रसीला हृदय है वो भगवान की सकल सूरत में डालो पहले आंख बंद करते थे तो स्त्री दिखती थी पति दिखता था संसार दिखता था अब आंख बंद करते हैं तो मुरली मनोहर पीता अम्बर धारी श्याम सुंदर दिखते हैं का धनुषधारी सीतापति लक्ष्मण अग्रज भगवान रामचंद्र दिखते हैं का लक्ष्मी पति नारायण दिखते हैं वो पहले जो संसार की शकल थी वो टूट गई और उसकी जगह पर हमारे हृदय में नई शकल आ गई है ना नक्ति तो सतत युक्ता भगवान को सतत बड़ा पसंद है सततम कीर्तयन माम सततम कीर्तयन माम भगवान को चाहिए सतत अनन्न्यास चिंतन तो माम ये जना पर और भी नारायण कहो जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरती नि अन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित भगवान को चाहिए सततम सततम का एक अर्थ बड़ा विचित्र करते हैं प्रेमी लोग भावुक लोग माने ये तंत्री वाली बीणा हो जिसमें तार रहते हैं ना उस बीणा को कहते हैं तो भगवान से प्रेम कैसे करना भगवान की भक्ति कैसे करना बोले भीड़ा बजा के भक्ति करना गाजा के भक्ति करना रसीली भक्ति करना भगवान की भक्ति को भगवान की भक्ति को छिपाना नहीं हो ये कई लोग जो है ना वो छिपाने के कारण बहुत संकट में पड़ जाते है ये मैंने देखा है तो ना कि जब उन लोग सोसाइटी में जाएंगे तो कह देंगे की अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं और घर में बैठेंगे तो माला फेरेंगे अब फिर जब कभी उनका संग बिगड़ेगा ना तब तो वो सामने कह नहीं सकेंगे कि हमको माला भी फेरना है संजा बंदन भी करना है सत्संग में भी जाना है है ना घर में चार जने आते हैं तो कहते हैं हम घूमने जा रहे हैं हम बाजार करने जा रहे हैं सत्संग करने नहीं जा रहे हैं अब इसका नतीजा ये होता है की यदि वो संग लग जाए तो सत्संग में नहीं जाएंगे है न और नहीं उनको साफ साफ बता दिया जाए कि हमको सत्संग में जाना है तुमको चलना हो चलो न चलना हो मत चलो तो उनका जो विघन है वो कट जाएगा तो ये तो बाबा नगाड़ा बजा के करने की चीज है सतत सतत का अर्थ है जब चोरी करने जाना हो तो छिपे छिपे जाना है ना जब बेईमानी करने जाना हो तो छिपे पे जाना है नाचार व्यविचार करना हो तो छिपके करना भले नारायण का लेकिन भगवान की भक्ति करनी हो तो ये बिल्कुल खुले दिल से करनी चाहिए और जब भाव आवे तो नाचना चाहिए जब भाव आवे तब गाना चाहिए अच्छा अब सतत जुगता का एक दूसरा अभिप्राय आपको बताते हैं ये सतत जुगता जो है ये बहुत गहराई में ले जाने वाली चीज है मन में जितनी वृत्ति होती है वो सब सुसुष्ती के समय लीन हो जाती हैं तमोगुण में और तमोगुण में लीन होने का मतलब यह है कि ये जो हड्डी मांस शाम का बना हुआ जो शरीर है ना ये तमोगुण का कार्य यह हो तो मन तमोगुण की वृत्ति में लीन हो जाता है माने इसी शरीर में बिचारा समा जाता है जब छुओ कहीं दबाओ तब जगे तमोगुण की वृत्ति माने ये द्रव्यात्मक शरीर स्थल पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है यही तम की वृद्धि है तो मनीराम इसमें खो जाते हैं। अब उस समय न बेटा बेटा रहे न बाप बाप रहे न माँ माँ रहे न पति पति रहे न पत्नी पत्नी रहे सबकी आग भूल जाती है तो ये भक्ति ऐसी क्या चीज है ये भक्त ऐसे क्या चीज है की सतत युक्ता नित्य युक्ता अनन्य के सततम् जो वाम स्मरती नित्यशाह नित्यशाह और सततम् तो भक्ति कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो स्मृति से बड़ी होनी चाहिए आप देखो अपने जीवन में देखो नारायण एक स्मृति होती है और एक विस्मृति होती है तो बेटा की याद रहना ये दूसरी चीज है और बेटा को भूल जाना ये दूसरी चीज है और बेटा से प्रेम होना ये तीसरी चीज है क्योंकि जिस समय कोई काम करने लग जाते हैं और बेटे को बिल्कुल भूल जाते हैं अब वो कहा बेटा बेटा बेटा न जब होता है न बेटा बेटा बेटा सकल रहती है बिल्कुल बेटा भूल गया पति की याद में लग गए पैसे की याद में लग गए कमाई में लग गए तो बेटा भूल गया पत्नी भूल गई, परंतु तो ये बताओ कि उससे क्या प्रेम भी खट गया जो बेटे से प्रेम है जो पति से प्रेम है वो प्रेम कम हो गया क्या तो वो प्रेम तो जीव का क्यों बना रहा कल शाम को अपने पति से अपने पुत्र से अपने धन से कितना प्रेम था रात में सो जाने के बाद नींद में पति पुत्र धन बिल्कुल भूल गए और आज सवेरे उठे तो जैसा प्रेम कल था वैसा ही नहीं आज जागृत हुआ इसका मतलब हुआ कि सोते समय भूल गए और जागते समय याद रखा लेकिन हमारा जो प्रेम है पति पुत्र आदि के प्रति वो प्रेम ज्यो का त्यो बना रहा तो भूलने से प्रेम नष्ट नहीं होता है याद करने से प्रेम बनता नहीं है प्रेम स्मृति और विस्मृति इन दोनों से विलक्षण एक रागात्मक संस्कार है ना? ये रागात्मक संस्कार है भगवान की भक्ति जो सोने से जागने से स्मृति से विस्मृति से नष्ट नहीं होती है इसलिए भगवान के साथ प्रेम ऐसा जोड़ो भगवान की भक्ति ऐसी करो जो तुम्हारी नस नस में समा जाए अब नारायण कहो इस बार अर्जुन आये द्वारका में तो नींद में सो गए जब सो गए तो नींद में उनके मुंह से शब्द निकलने लगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्ण अब श्री कृष्ण भगवान वहाँ बैठे हुए थे अब उनको सुन के इतना आनंद आया कि ऐसा आनंद तो दूसरे कीर्तन में कभी आया ही नहीं अर्जुन के रोम रोम से हो नाखून से लेकर के सिर तक जितने रोए के छिद्र हैं सब छिद्र में से कृष्णा कृष्णा कृष्णा अब तो कृष्ण भगवान चुपचाप समाधि में जैसे पहुंच गए हूँ बैठ के सुनने लगे बोले जागते हुए लोगों का कीर्तन बहुत सुना था आज तो ये गाढ़ती में कीर्तन कर रहा है अर्जुन ये सुनेंगे सुनारा इसी में महाराज रुक्मिण जी के महल में कोई जरूरत पड़ी किसी बच्चे की बर्दगा कोई दान करना था नारा सब तैयारी हो गई और नारायण को कृष्ण भगवान आए ही नहीं तो उसने कहा बाबा नहीं आते हैं तो जाओ कोई बुला के ले आओ तो नारद जी ने कहा कि हम ही जाते हैं बुला के ले आते हैं नारद अब नारद जी गए तो वहा कृष्ण ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो इशारा किया कि बाबा चुप रहना बोलना नहीं हो बोलना अब वो नारद जी आए और देखा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बजाना शुरू कर दिया और वो भी कृष्ण कृष्ण गाने लगे और कृष्ण तो चुपचाप बैठे और राजा किसी दूसरे को भेजा सत्यभामा ने कहा कि रुक्णी सुन बैठो मैं बुला के लाती हूँ अब सत्य जी गयी तो वो वहाँ बैठ के धीरे धीरे ताली बजाने लगी और कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण ने इशारा कर दिया गोलना नहीं अब वो भी कृष्ण कृष्ण बोले ताली बजाएं जब नहीं आए तो रुक्मणी ने कहा कि जब नारद के जाने से नहीं आए सत्यभामा के जाने से नहीं आए मैं खुद ही चलती हूँ अब वो नाराज हो गए कि देर हो रही है बेटा स्नान करा के तैयार कराया इसको खिलाना है पिलाना है दान नहीं होगा तो कैसे बनेगा ब्राह्मण बैठे है ब्राह्मण भोजन कराना है वो स्वयं गयी तो कृष्ण ने इशारा किया चौप बोलना नहीं अब वो जाके थोड़ी देर तक उन्होंने देखा कि अर्जुन सो रहा है नारद बाबा बीना बजा रहे हैं सत्य जी ताली दे रही हैं तो रुक्मिणी जी तो नाचने लग गई है ना अब जब रुक्मिणी जी नाचने लगी सब तो श्री तो कृष्ण को बड़ा आनंद आया वो भी उठ करके नाचने लगे अब ये कोलाहल महाराज रुक्मी और कृष्ण नाच है सत्य भाता ताली दे नारद बाजावे ना और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण कृष्ण है जी ध्वरी निकले ये कलमय का देख करके महाराज सब भूल गए कि अर्जुन नींद में है अरे ऐसा कोलाहल मचा जुन की नींद टूट गई उसने देखा हक्का भक्का होके ये क्या हो रहा है बाबा है ना ये रुक्मिणी जी नाच रही ये कृष्ण भगवान नाच रहे ये नारद बाबा बिना बजारे बोले हुआ क्या हुआ ये कि तुम्हारा जो राज है ना दिल का वो आज खुल गया बोला तुम्हारे दिल में जो श्री कृष्ण नाम के प्रति कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो देख करके सब के सब मुग्ध हो गए तो कहने का अभिप्राय ये होता है की जो भक्त होते है वो सतत युक्त होते हैं सतत होते हैं माने चाहे जागे चाहे सोएं, चाहे हसे चाहे खेलें, चाहे खाएं, लेकिन वो रोते हैं तो कृष्ण के लिए और हंसते हैं तो कृष्ण के लिए और सोते हैं तो कृष्ण के लिए और जागते हैं तो कृष्ण के लिए वो हमेशा उनका जो भाव होता है वो कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है अब अर्जुन ने पूछा जैसा की तुमने बताया मत कर्म करमो मत, मत भक्त संगवर्जिता हमारा जो भक्त होता है उसका भगवान के सिवा और किसी से राग नहीं होता है ये भक्त का एक लक्षण है और वो दूसरे किसी से द्वेष नहीं करता है ये जो संसार में दूसरे के चिंतन में लग जाते हैं चाहे राग से चिंतन करें चाहे द्वेश से चिंतन करें, चाहे मनोराज्य हो द्वेष है तब तो वो संसारी है राग है तो संसारी है और मनोराज्य हो रहा है तो विक्षिप्त है श्री कृष्ण को छोड़कर के भगवान को छोड़कर के दूसरे के ऊपर नजर जाती क्यों है तो भक्त का ये लक्षण हुआ कि उसने अपनी सारी मनोवृद्धि सारा जीवन भगवान के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया है बोले जो इस तरह परजूपासना करते हैं परजूपासना माने सब देश में उपासना करना देखो भक्ता माने भक्त का हृदय निरंतर भक्ति पूर्ण है और सतत जुगता माने सारे समय में भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और वजुपास माने सर्व देश में वो जहां है रन में और वन में जहां है वही भगवान की उसको याद आ रही है तो एक तो वो भक्त है जो सगुण साकार भगवान की ऐसी उपासना करता है जागृत स्वप्न भगवान भगवान हो करके, और एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करता है क्योंकि गीता में दूसरे अध्याय से लेकर के और ग्यारहवे अध्याय तक में जगह जगह पर अक्षर उपासना अव्यक्त उपासना का वर्णन है पहले तो नारायण कहो ग्यारहवीं अध्याय के पहले तो ये बात ही नहीं होती है कि कहीं भगवान साफ साफ साकार उपासना की बात कह रहे है ग्यारहवीं अध्याय में आके ये बात बिल्कुल साफ होती है न हम बेद न तपसा न न गाने नया शक्ट यथा मेरा जैसा दर्शन तुमने किया है ऐसा दर्शन दान से वेद से नहीं हो सकता ग्यारहवीं अध्याय में आके ये भी भगवान ने कह दिया कि जो रूप में तुमको दिखा रहा हूँ ये न तुम आम शक्य से दृष्ट अन चक्षुषा दिव्यम ददामिते से चक्षु भगवान का रूप दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ता है और दान वेद आदि से दिखाई नहीं पड़ता है और हत्या या शक अह एवं विधो न्ञातुन च चवेश परंत भक्ति के द्वारा देखने में आता हूँ तो ग्यारहवी अध्याय में, में आकर के ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है की भगवान अपने साकार रूप की भक्ति की बात उपासना की बात कर रहे हैं तब ये प्रश्न हुआ कि दूसरे अध्याय ऐसी लेकर के और ग्यारहवे अध्याय में भी जो तुमने अपने निराकार निर्विकार निर्गुण रूप की उपासना की बात कही और अंत में जो सगुण साकार उपासना की बात कही इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन तो दूसरे अध्याय से लेकर के जो अक्षरों अक्षरोपासना अव्यक्त उपासना का वर्णन है उसको सूचित करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं जे क्या अभ्यक्तम पर्यपास जो कोई ऐसे हैं, जो अक्षर और अभ्यक्त की उपासना करते हैं तो देखो अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी इति अक्षरम जो क्षरित न हो उसका नाम अक्षर जैसे आप देखो और एक अक्षर है तो ये क्षरित नहीं होता है जैसे अच्छा आप लोग कई कई भाषा जानते होंगे गुजराती में लिखते हैं तो उसकी शक्ल कुछ दूसरी होती है आकार नाम आकार बदल गया ना और मराठी में लिखते हैं, तो उसकी शकल कुछ दूसरी और हिंदी में लिखते हैं तो दूसरी अंग्रेजी में लिखते हैं तो दूसरी अंग्रेजी भाषा में अका रूप दूसरा है हिंदी में दूसरा है मराठी में दूसरा है गुजराती में दूसरा है और उर्दू फारसी का तो कुछ नहीं क्या है ना? न वो तो क्या नाम है बाए से न चले पाईने से चले उसका रूप ही दूसरा है तो इतने रूप अलग अलग होने पर भी और एक ही है कि नहीं है इसी का नाम होता है अक्षर भई बंगला में उड़िया में तमिल में तेलगू में कन्नड़ में उसकी शकल जुदा जुदा है शकल जुदा जुदा होने पर भी जब अमृत शब्द बोलना होता है तो सब लोग अ ही तो बोलते हैं ना? जब अद्वैत शब्द बोलना होता है तो सब लोग अद्वैत ही तो पढ़ते हैं ना तो अक्षरा वगम लब दृष्ट परिग्रह थोड़े छोटे छोटे टुकड़े ले, ले लेते हैं पत्थर के और उनको जोड़ करके अक्षर बना देते हैं ये अ तो क्या वो पत्थरों के टुकड़े का नाम अ है पत्थरों के टुकड़े का नाम अ नहीं है वो जो अलग अलग अलग अलग भाषाओं में अ शकल लिखी जाती है उसका नाम अ नहीं है उसको देख करके हमको याद आती है कि मास्टर ने बताया था इसका नाम अ है तो शक्ल सामने अपने चाहे बंगला की हो और चाहे अंग्रेजी की चाहे उर्दू की हो चाहे हिंदी की हम उसको अ पढ़ लेते हैं है? तो उसका नाम क्या हुआ उसका नाम अ अक्षर हुआ लिपि दूसरी चीज होती है और अक्षर दूसरी चीज होता है तो लिपि का भेद होने पर भी अक्षर एक होता है ये समझो दृष्टांत। अब इसका दारिष्टांश क्या है कि ये संसार में सकल सूरत अलग अलग है पहले देवताओं की देख लो है ना? देवी जो है वो स्त्री के रूप में है और नारायण भगवान पुरुष के रूप में है सूर्य भगवान ज्योति के रूप में है तो गणेश भगवान के सूरई निकली हुई है, है? शंकर भगवान लिंग के रूप में है तो इनकी सबकी देखो सकल अलग अलग है लेकिन ईश्वर सब में कौन है अक्षर है वो वो अक्षरात्मा है अक्षरात्मा है माने इन सब सकलों से परे वो निराकार होकर के इनमें बैठा हुआ है अब केवल जो उपास रूप है उन्हीं को मत देखो ये दुनिया में जितने नाम रूप अलग अलग है स्त्री का अलग पुरुष का अलग पशु का अलग मनुष्य का अलग पक्षी का अलग और केशुए का अलग तो उद्भिद अलग है स्वेदज अलग है अंडज अलग है इस तरह से ये सब जरायुज जो है वो अलग हैं, जरायुज में दो पाँव वाले अलग हैं, चार पाँव वाले अलग है, है। सबकी सकल सूरत अलग अलग है लेकिन इन सब अलग अलग सकल सूरतों में जो एक इन आकारों से परे रह करके और इनमें व्याप्त है उसको बोलते हैं अक्षत अच्छा। अक्षत अच्छा शब्द का संस्कृत व्याकरण की रीति से तीन अर्थ होता है आपको बताते हैं वो व्याकरण के जो महाभाष्यकार हैं पतंजलि एक ही महाभाष्यकार बोला जाता है वो नारायण कहो गीता पर महाभाष्य नहीं है गीता पर आचार्यों के भाष्य है ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है उपनिषद पर भाष्य है लेकिन व्याकरण पर महाभाष्य है वो महाभाष्य पतंजलि ऋषि का है उसमें अक्षर शब्द का अर्थ दिया हुआ है अश्नुते इति अक्षरम अश्नुते माने व्यापनोदी जो सब में भरपूर है नाम कोई भी हो रूप कोई भी हो जो सब में भरपूर है उसका नाम अक्षर और देखो नक्षरती जिसका विनाश न हो सो अक्षर और क्षराद व्यतिरिक्त जो देखो गीता में है ना एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष क्षरणी ऊटानी ऊट अस्थो क्षर तो वो अक्षर माने जो शर से व्यतिरिक्त है शर से परे है उसका नाम अक्षर एक चौथा अर्थ वेदांतियों का है वो केवल ब्रह्मवादियों का है उसका अर्थ है। नास्ति यस्मिन नास्तिक जिसमें क्षर सत्ता वास्तविक नहीं है केवल प्राति है केवल प्रातिभासिक है जिसमें क्षर नाम की वस्तु है ही नहीं तो देखो ये फर्क हो गया अविदी निराकार ईश्वर का नाम अक्षर है जो क्षर दृष्टि से विलक्षण हो गए दृष्टा उसका नाम अक्षर है जिसमें क्षर सत्ता हो ही नहीं उस अद्वितीय ब्रह्म का नाम अक्षर है तो इस तरह से ये अक्षर और अव्यक्त अव्यक्त माने न जो किसी तरह से जाहिर नहीं होता उसको अव्यक्त बोलते हैं तो कोई उसकी उपासना करते हैं उसकी उपासना कैसे करते है तो कर संसार में कार्य कारण भाव का निषेध करके जो अकार्य अकारण तत्व है दृश्य और दृष्टा भाव का निषेध करके जो दृमा है सुख और सुखी भाव का निषेध करके जो केवल भोगता भोग्य भाव से रहित सुख स्वरूप परमात्मा है वो नाम रूप रहित परमात्मा से अपने चित्त का तादाद कर देना मान चित्र को उसी रूप में रख देना अक्षर और अभ्यक्त की उपासना है अक्षर और अव्यक्त के साथ जो चित्त का तादाश्म्य है वो अक्षर उपासना अव्यक्त उपासना है अब ये प्रश्न करते हैं कि ये दो तरह के जो भक्त है इनमें हे कृष्ण ये बताओ तुम की तेषा के योग इन में से योग कौन है योग योगवित, वित्त और योग बित, योग वित्त योग वित्तर और योग वित्तम योग माने परमात्मा की प्राप्ति का साधन और वित्त माने जानने वाला तो जो निराकार अभ्यक्त परमात्मा के साथ अपने चित्त को एक करके निराकारोपासना में संलग्न है वे उपासना के सच्चे रहस्य को ठीक ठीक समझते हैं। कि जो लोग सगुण साकार ईश्वर की उपासना में हमेशा अपने चित्र को जोड़ करके और सब जगह विषय के नाम रूप का बाध करके सत्ता मात्र परमेश्वर का कीर्तन करना और विषय के रूप में दिखने वाले विराट परमेश्वर को भी परमेश्वर के रूप में मान करके परमेश्वर के साथ व्यवहार करना तो परमेश्वर भाव से संपूर्ण विश्व प्रपंच में व्यवहार करना ये साधन के रहस्य को ठीक समझना है कि नाम और रूप का अपवाद करके चित्त को तादाद कर देना निराकार ईश्वर से ये साधना के रहस्य को ठीक ठीक समझना है अब देखो भगवान जो इसका उत्तर देते हैं वो बड़ा विचित्र है भगवान का ये कहना है इसके संबंध में की तुम ये जो भेद पूछ रहे हो ये किस दृष्टि से फल की दृष्टि से कि दोनों के फल में कौन बड़ा कौन छोटा है तो फल तो दोनों का एक ही है बोले अच्छा अधिकारी की दृष्टि से पूछ रहे हो अच्छा चित्त वृद्धि की दृष्टि से पूछ रहे हो क सुगमता और कठिनता की दृष्टि से पूछ रहे हो तो देखो आगे प्रश्न का उत्तर ये है कि सुगम है साकार सगुण की उपासना और कठिन है निर्गुण निराकार की उपासना परंतु फल में दोनों के कोई भेद नहीं है और एक का अधिकारी वो है जिसने देहाभिमान का तिरस्कार किया और एक का अधिकारी वो है जिसका देहाभिमान बना हुआ तो पहले सगुण साकार भक्त का प्रसंग ये बारहवें अध्याय में आता है ये बड़े क्रम से बारहवें अध्याय के ये जो बीस श्लोक हैं, इनमें क्रम से इस बात का वर्णन किया गया है वो गुण की प्रधानता से ध्यान की प्रधानता से शरणागति की प्रधानता से श्रद्धा की प्रधानता से भक्तों की अनेक स्थिति होती है और सब प्रकार के भक्ति के जितने वेद होते हैं करीब करीब बारहवें अध्याय में उन सब का सूत्रण किया गया तो श्री भगवान उपास हो मैया वेश मनु ये माम नित्य युक्त उपास पर प्रेम सम मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास भगवान ने कहा अर्जुन तुम जो पूछते हो एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर एक और तो तुमने मुझको रख दिया और एक और रखा अक्षर और अभ्यक्त को तो एक हमारे बड़े मित्र थे संत वो इस श्लोक की व्याख्या एक निराले ढंग से करते थे वो पहले आपको सुनाता है। वो कहते थे कि जो लोग पहले जगत को हटाते हैं फिर भगवान के साकार रूप को हटाते हैं और फिर निराकार रूप को भी हटा देते हैं और फिर निर्गुण रूप की उपासना करते हैं उनकी युक्ति बोले उनको तो सिर्फ निर्गुण रूप की उपासना ही प्राप्त होती है और जो भगवान के सगुण निराकार रूप की भी उपासना करते हैं, ये इसमें फर्क है वो एक निर्गुण निराकार है एक सगुण निराकार है एक सगुण साकार है है ना और एक साकार ही साकार है बोला तो जो सबको हटाए करके केवल निर्गुण की उपासना करता है वो सगुण निराकार की नहीं करता वो सगुण साकार की नहीं करता वो साकार की नहीं करता हो साकार ही साकार की नहीं करता वो तो सबको हटा करके केवल अकेले निर्गुण की ही कर रहा है ना ऐसे बोलते थे और बोले कि सगुण निराकार की उपासना करे तो क्या कर बोले सगुण निराकार में निर्गुण निराकार है कि नहीं है तो आई है कब बोले निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे तो सगुण निराकार की उपासना करेंगे तो निर्गुण निराकार की तो उसमें हो ही जाएगी अच्छा बोले भाई ये सगुण साकार की उपासना करें बोले ठीक है सगुण साकार की उपासना करोगे तो उसमें सगुण निराकार है कि नहीं तो तो है क्या निर्गुण निराकार है की नहीं कौ तो है कब बोले तब तो तीनों की हो गई है ना तब तो तीनों की हो गयी इसलिए भाई उपासना करना हो है, तो ऐसी कर जैसे कृष्ण की उपासना करो तो बोले कृष्ण में नारायण है कि नहीं क्यों तो, तो नारायण का तो अवतार ही है वो तो वही है बोले अच्छा निराकार सगुण जो है ना न्यायकारी और सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान वो कृष्ण में है कि नहीं क वो है बोले तो कृष्ण की पूजा करने से नारायण की भी पूजा हो गयी और सगुण निराकार की भी अंतरयामी की भी पूजा हो गयी बोले कृष्ण में निर्गुण ब्रह्म है कि नहीं है न तो ऐसा कौन है जिसमें निर्गुण ब्रह्म ना हो है वो तो सब में है बोले कृष्ण की पूजा से निर्गुण ब्रह्म की भी पूजा हो गई, सगुण ब्रह्म की भी पूजा हो गई, नारायण की भी पूजा हो गई, कृष्ण की भी पूजा हो गई। तो आओ कृष्ण की पूजा करो नारायण क्योंकि यहाँ तो एक की पूजा में सब की पूजा है बड़े मौजी महात्मा थे हो मौजी महात्मा थे बोले की देखो सबको खुश करना हो को तो भगवान के साकार रूप की सेवा पूजा करना तो सब अपने आप ही खुश हो जाएंगे और ये महाराज ये तो पार्टी बंदी हो गई कि की साकार को हटाओ हम इनको वोट नहीं देंगे हम इनको वोट नहीं देंगे हम इनको वोट देंगे अरे ऐसे को वोट दो महाराज कि उसमें चारों को आ जाए तो... <laughs> एक, एक, एक बार बर्राश्रम स्वराज संघ की कार्यकारिणी कमे की गए फैक्ट्री बहुत पुरानी बात है तो ये भारतीय कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य महाराज बैठे थे उन्हीं की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी हम सब लोग बैठे थे हम भी वोट देने वाले थे तो इस बात पर मतभेद हो गया कि मुख्य कार्यालय काशी में रहे कि कलकत्ता में रहे और मंत्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती रहे कि देव नायकाचार्य रहे इस बात पर मतभेद होगा तो जब वोट पड़े ना तो हम लोग तो काशी वाले थे समझो अरे तो हमको तो देवनायकाचार्य बहुत पसंद थे और श्याम सुंदर चक्रवर्ती भी बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे बड़े ईमानदार थे बड़े विद्वान थे और उनके पक्ष में भी लोग थे तो जब लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ को वोट देने का प्रसंग आया ना तो देवनायकाचार्य के नाम पर उन्होंने दोनों हाथ उठा दिया फिर जब श्याम सुन्दर जी का नाम आया तो उनके पक्ष में भी दोनों हाथ उठा दिया दोनों दोनों बार दोनों दोनों हाथ बोले ये क्या बात है क्या बोले बाबा हमको दोनों पसंद है बोलो बहुत अच्छे है <laughs> तो जो लोग सगुण को काट करके निर्गुण से प्रेम करते हैं ज्ञान की बात दूसरी है वो ये उपासना की बात मैं सुना रहा हूँ ज्ञान में और उपासना में बहुत फर्क होता है तो जो लोग निर्गुण को काट के सगुण की स्थापना करते हैं वो एक पार्टी में हो जाते हैं और जो सगुण को काट के निर्गुण की स्थापना करते है तो वो भी एक पार्टी में हो जाते हैं अब परमात्मा के बारे में क्या पार्टी बनाना सगुण भी वही और निर्गुण भी वही बाबा राम के सामने भी अपन हाथ जोड़ते हैं कृष्ण के सामने भी जोड़ते हैं आँख बंद करके निराकार का भी ध्यान करते हैं हैं और अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तो अपना स्वरूप है ही है वो तो कहीं जाता ही नहीं है तो इसमें कुछ काट कूट करने का कोई कारण नहीं है ये राग द्वेष बनाने के लिए नहीं है ये जो अध्यात्म विद्या है हर हालत में इस बात को कसौटी के रूप में रखना इसका ध्यान रखना की अध्यात्म विद्या जो है वो चित्त से राग द्वेष को काटने के लिए है ये राग द्वेष की स्थापना करने के लिए नहीं है जहाँ एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में एक संत से दूसरे संत में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जहाँ की स्थापना हो गए वहाँ अध्यात्म विद्या का लेश भी नहीं है ये अध्यात्म विद्या हई हृदय को शुद्ध करने के लिए और रागत द्वेश को मिटाने के लिए इस कसौटी को रख करके ही सगुण और निर्गुण का चिंतन करना चाहिए यहाँ तो प्रत्यक्ष अर्जुन ने कहा कि एक वे लोग हैं जो तुम्हारी उपासना करते हैं और एक वे हैं जो अक्षर अच्छा अभ्यक्त की उपासना करते हैं बोलो दोनों में साधना के रहस्य को समझने वाला कहो तो कोई मामूली आदमी होता तो झेप जाता हो हाँ बोला रहे हैं आ, मेरे अंदर क्या रखा है है ना आ, दारी। आ, मेरे अंदर क्या रखा है है ना अभ्यक्त <laughs> अक्षर की उपासना बहुत बढ़िया है उसी की किया करो अरे कृष्ण भाई खासी ठोक के बोल दिया मैया भे मनो ये माँ नृत्य जुक्ता उपास जो मेरी उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं जो अभ्यक्त अक्षर की करते है वो नहीं रहने थे उनको जो मेरी मेरी मेरी उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है देखो ये कृष्ण जी बात अब इसका भाव कल सुनाएंगा